श्री रामकृष्ण भक्ति मालिका स्वामी योगानंद एक दिन कलकत्ते से ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर आने के लिए योगिन अन्य यात्रियों के साथ नाव में चढ़े इस बात का पता लगने पर सह यात्रियों में से एक व्यक्ति बोलने लगा यह एक ढोंग है और क्या अच्छा खाते पीते हैं गद्दी पर सोते हैं और धर्म का नाटक करके तमाम स्कूली लड़कों का दिमाग खराब कर रहे हैं इत्यादि यह बात सुनकर योगीन बड़े दुखी हुए परंतु स्वभाव के बड़े शांत होने के कारण किसी बात का प्रतिवाद न कर चुपचाप बैठे रहे उन्होंने सोचा कि ठाकुर को न समझ पाने के फलस्वरूप उनके बारे में दुनिया के कितने ही अज्ञानी व्यक्ति कितनी ही बातें सोचते हैं इससे ठाकुर जैसे महान व्यक्ति का भला क्या बनता बिगड़ता है काली मंदिर पहुँचने के बाद बातचीत के प्रसंग में उन्होंने ठाकुर के समक्ष यह घटना बताई उन्होंने सोचा था कि ठाकुर इन बातों पर कोई विशेष ध्यान न देंगे परंतु हुआ उल्टा ही वे बोले उसने अकारण मेरी निंदा की और तू चुपचाप सुन आया शास्त्र में क्या लिखा है पता है गुरु निंदा करने वाले का सिर काट डालना या फिर वह जगह छोड़ देना तूने मिथ्या प्रचार का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया परंतु यह सोचना गलत होगा कि ठाकुर सचमुच ही योगिन को दूसरों के साथ इन विषयों पर विवाद करने को उकसा रहे थे वे तो मात्र उनके मन की एक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षण कर रहे थे ऐसी ही एक अन्य परिस्थिति में ठाकुर का व्यवहार देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी दक्षिणेश्वर की एक बदनाम स्त्री काली मंदिर के घाट पर स्नान करके लौटते समय रास्ते में ही दूर से ठाकुर को प्रणाम किया करती थी और कभी कभी दो चार बातें भी करती थी इस बात को लेकर गांव में चर्चा होने लगी दुष्ट लोगों के मुख से कुछ बुरी बातें सुनकर योगेंद्र दृढ़तापूर्वक विरोध करते हुए बोले ठाकुर पूर्णतया निर्मल है चाहो तो जांच कर सकते हो एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया और बाद में मित्रों से कहा तुम लोगों के चक्कर में पढ़ आज मुझे अपमानित होना पड़ा वह कहती है मैंने देह भले ही बेची है पर इतनी नीच नहीं हूँ कि उनके दिव्य चरित्र पर दोष मढ़ूंगी। तुम लोगों को मेरे देवता का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है इत्यादि योगिन से यह विवरण सुनकर ठाकुर बोले कितने फालतू लोग कितनी ही बेतुकी बातें करते रहते हैं तो उन सब बात पर ध्यान ही क्यों देता है इस प्रकार अलग अलग, अलग परिस्थितियों में समान सी प्रतीत होने वाली घटनाओं में अलग अलग तथा परस्पर विरोधी विधान दिखाई देते हैं अपने जीवन नौका का पतवार ठाकुर के दिव्य हाथों में सौंप देने पर भी योगिन का एक ही दिन में उन पर पूरा विश्वास जम गया हो ऐसी बात नहीं सरल स्वभाव के युवक होने पर भी युग के प्रभाव से उनका मन संदेह मुक्त न था फलता वे हर बात में ठाकुर की परीक्षा कर लिया करते थे पर हाँ प्रत्येक परीक्षा के पश्चात उनके मस्तिष्क आस्तिक मन में विश्वास दृढ़तर होता जाता था नास्तिकों के समान धीरे धीरे घंतर अंधकार में खो नहीं जाता था यहाँ पर कुछ उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा दक्षिणेश्वर मंदिर के नियमानुसार प्रतिदिन पूजा के बाद प्रसाद का कुछ अंश ठाकुर के पास आया करता था एक बार फलहारणी काली पूजा के दूसरे दिन सवेरे लगभग आठ नौ बजे ठाकुर ने देखा कि उनके कमरे में जो प्रसादी फल मूल आदि पहुंचाने की व्यवस्था है सो अभी तक नहीं पहुंचा है काली मंदिर के पुजारी अपने भतीजे रामलाल को बुलाकर कारण पूछा तो वे भी कुछ न बतला सके उन्होंने कहा सारा प्रसाद दफ्तर में खजांची के पास यथावत भेजा जा चुका है वहाँ से सभी को जिसके लिए जैसा निर्दिष्ट है वितरित हो रहा है परंतु यहाँ ठाकुर के लिए अब तक क्यों नहीं आया कह नहीं सकता रामलाल दादा की बातें सुनकर ठाकुर कुछ व्यग्र तथा चिंतित से हो गए दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया सभी से इस बात को पूछने तथा उस इसकी चर्चा करने लगे इस प्रकार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि प्रसाद नहीं आया है तो चप्पल पहनकर स्वयं ही खजांची के पास पहुँचे कहा क्यों जी अपने कमरे की ओर संकेत करते हुए उस कमरे के लिए निर्धारित प्रसाद अब तक क्यों नहीं आया भूल तो नहीं गई इतने दिनों का पुराना बंदोबस्त है अब भूल से बंद हो जाए यह तो बड़ी अनुचित बात है खजानची कुछ लज्जित से होकर बोले अभी तक आपके यहाँ नहीं पहुँचा बड़ी अनचित बात है मैं अभी भिजवा देता हूँ